परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम समादरणीय श्री झुंझुनवाला जी बत्रा जी कन्होडिया जी मनोज जी अशोक जी समुपस्थित भगवत कथा कथानुरागी सज्जनों हम सभी लोग पुनः श्री कृष्ण आश्रम के इस पावन प्रांगण में भगवान की दिव्य कथा नव योगेश्वरों के माध्यम से चर्चा करेंगे नव योगेश्वर महाराज निमी के यज्ञ में पहुंच जाते हैं और महाराज निमी ने उनका बिना परिचय के बहुत बड़ा स्वागत सत्कार किया क्यों उनके जीवनी से उनके रहनी से उनके आचरण से प्रभावित होकर के परिचय पहले नहीं था और किसी भी व्यक्ति का पहला प्रभाव तो उसकी पर्सनालिटी के हैं या उसके देखने से ही पड़ता है क्योंकि जो नौ योगेश्वर माने नौ महात्मा थे जो ऋषभ जी के नौ बेटे हैं वो परम विरक्त कौपिन धारी हाथ में कमंडलू लिए हुए हृष्ट पुष्ट जिनका शरीर और चेहरे पर एक आनंद की झलक यही महात्मा की विलक्षणता यही उसकी पहचान है महात्मा भी अगर तनावग्रस्त है टेंशन में है तो फिर वो महात्मा किस लिए अगर वो ब्रह्मनिष्ठ है तो भी उसकी दृष्टि में तनाव नहीं है और अगर वो भगवत निष्ठ है तो भी उसकी दृष्टि में तनाव नहीं है हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंड जी महाराज चारों प्रस्थानों के लिए एक एक शब्द में व्याख्या करते थे धर्म योग उपासना और ज्ञान बोले चारों को अगर एक एक शब्द में व्याख्या की जाए तो इतनी सुंदर उनकी विलक्षणता प्रतिभा बोले धर्म में थोड़ा विरोध होता है जहां धर्म प्रस्थान होगा वो कहेगा ऐसा वो कहेगा ऐसा कोई कहेगा ऐसा कोई कहेगा ऐसा धर्म में विरोध योग में निरोध चित्तवृत्ति का उपासना में अनुरोध और ज्ञान में निर्विरोध एक एक प्रस्थान के एक एक शब्द में व्याख्या और शास्त्रीय व्याख्या है पूर्ण व्याख्या है जहां धर्म अधर्म की बात होगी नियम कानून की बात होगी वहां किसी को कुछ अच्छा लगेगा किसी को कुछ अच्छा लगेगा उसमें विरोधाभास संभव है योग में चित्त वृत्ति का निरोध चित्त को मन को निरुद्ध करना है उपासना में अनुरोध माने प्रार्थना भक्ति में तो प्रार्थना ही मुख्य है अनुरोध और ज्ञान में निर्विरोध कहें अविरोध कहें जो भी उसका शब्द रख ले, निर्विरोध तो अगर ज्ञानी है तो उसके दृष्टि में सब एक ब्रह्म का विवर्त है और अगर भक्त है तो भगवान की लीला है रामलीला चल रही है रामलीला में सभी पात्र होंगे रामलीला में राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी हनुमान जी ही अकेले होएं तो रामलीला होगी क्यों भाई जब तक रावण नहीं होगा कुंभकर्ण नहीं होगा मेघनाद नहीं होगा सुरूपणखा नहीं होगी सुरूपणखा नहीं होती तो जानकी जी का हरण होता और नहीं होता तो रामलीला आगे बढ़ती नहीं बढ़ती हा? तो अगर भक्त की दृष्टि में तो सब रोल दिए गए सबको भगवान की लीला है हमारे गुरु ने तो एक लेख ही लिखा था कल्याण में अभक्त तो कोई नहीं लेख का शीर्षक था अभक्त तो कोई नहीं कई लोगों के पत्र आने लगे महाराज आप प्रामाणिक महापुरुष है और आप लिख देंगे अभक्त तो कोई नहीं तो चोर डाकू बदमाश घोटालेबाज ये सब भी भक्तों की श्रेणी में आ जाएंगे आपने लिख दिया अभक्त तो कोई नहीं तो आप थोड़ा इसमें सुधार करें देखो महापुरुष का दृष्टिकोण उनके दृष्टि में तो भक्त तो कोई नहीं था जो लिखने वाले थे उनके दृष्टि में था तो गुरु जी ने उसमें एक शब्द जोड़ दिया भक्त की दृष्टि में अभक्त तो कोई नहीं <laughs> भक्त के दृष्टि में अभक्त तो कोई नहीं दूसरे की दृष्टि में है जो जिसका जहां स्तर है पूजा आनंदमयी माँ कहती थी पिताजी तुम जहां बैठे हो वहां से ऐसा ही दिखता है हा? एक बार आनंद आनंदमयी माँ को किसी ने कह दिया था काशी में बनारस में कि हमको लगता है माँ आप भी थोड़ा पैसे वालों का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखती मां ने उसका कोई जवाब नहीं दिया मां ने कहा पिताजी तुम जहां बैठे हो ना तुम्हारा दोस्त नहीं है वहां से दिखता ही ऐसा है <laughs> ये है महापुरुष की दृष्टि जहां तुम बैठे वहां से वही दिखता है। उसका अपना लेवल है वो अपने लेवल से ही व्याख्या करेगा तो अभिप्राय महापुरुष जो है ज्ञानी पुरुष जो है मैं कह रहा था वो इतनी मस्ती में थे नौ के नौ महात्मा एक महात्मा अच्छा मिल जाए पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज पूज कर्पात्री जी महाराज पूज्य रोटीराम बाबा ऐसा एक महात्मा मिल जाए तो क्षेत्र का क्षेत्र बदल जाता है और मैंने तो कम से कम ऐसे दो संतों के दर्शन किए सेवा की पूज रोटी बाबा और पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज तो उनको देख करके लोगों को लगता है कि महात्मा है हा? उनको देख के लगता है कि इनका जीवन कितना अच्छा है कितना आनंदमय है तो ऐसे ही नव योगेश्वरों को देख करके विदेहराज निमि अत्यंत प्रभावित हुए जबकि वो राजा हैं उनके पास भौतिक दृष्टि से सब कुछ है और तो नवयोगेश्वरों के पास भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है भौतिक दृष्टि से हौपिन है कमंडलू है डंडा है और कुछ नहीं लेकिन साष्टांग प्रणाम किया उनको आसन दिया आसन दे करके पूजन किया पूजन करके पुनः प्रणाम करके जो एक शिष्य का नियम है गीता में भगवान ने क्या कहा तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन ज्ञानी महापुरुष जो होगा योग्य महापुरुष उपदेश कब करेगा बोले तीन शर्त पहले श्रोता में होना चाहिए जिज्ञासु में श्रोता में पहला क्या है तद विधि प्रणिपातेन प्रणिपात प्रणिपात माने प्रणिपात माने, माने साष्टांग प्रणाम और प्रणिपात का अर्थ होता है समर्पण प्रणाम तो पाखंड दंभ से भी किया जा सकता है खंड दम्भ से भी साष्टांग आदमी लेट जाएगा अगर कुछ काम आपसे लेना है और जानते इनके बिना काम नहीं चलेगा तो भी साष्टांग लेट जाएगा तो वो प्रणिपात नहीं है एक में इसलिए उसके आगे श्लोक में लिख दिया श्रद्धावान वहां लभते ज्ञानम तत्परह संयतेन्द्रिया माने श्रद्धा से जो प्रणिपात होगा वो प्रणिपात पहली शर्त क्या है प्रणिपात साष्टांग प्रणाम तद विधि प्रणिपात परिप्रश्न हाँ, और तुम्हारे जीवन का प्रश्न हो जीवन का ऐसे नहीं कि महात्मा जी मिल गए तो कुछ भी पूछ दिया व्यर्थ का प्रश्न पूछ दिया समय पास करने के लिए प्रश्न पूछ दिया नहीं तुम्हारे जीवन का प्रश्न हो और ये भी नहीं कि अब महात्मा जी मिल गए तो दो घंटा पूछे ही जा रहे हो ना उनके भोजन का ध्यान ना उनके पानी का ध्यान न उनके विश्राम का ध्यान अरे भाई महात्मा का भी शरीर है उड़िया बाबा जी महाराज का गुरुजी बताते थे कि शिवरात्रि पे लोग अभिषेक करते थे जैसे शिव जी का अभिषेक करते हैं शिवलिंग का ऐसे उड़िया बाबा जी का दूध दही इससे सबसे अभिषेक बाबा का करते थे लोग बाबा बैठे रहते थे लोगों की श्रद्धा एक वर्ष बाबा को शिवरात्रि के समय बुखार हो गया ज्वर हमारे गुरु जी ने मना किया कि इस साल बाबा को जोर है तुम लोग दूध दही से स्नान मत करो ठंडी भी है उनको बुखार भी है जानते हो भक्तों ने क्या रहे? बाबा को बुखार क्या होता है बाबा बाबा तो सिद्ध पुरुष है उनका बुखार क्या बिगाड़ सकता है उसके बाद भी नहीं माने लोग हा? तो ये जो लोगों की जो सेवा का तरीका है ना विवेकहीन सेवा सेवा का अर्थ होता है विवेक युक्त सेवा आराध्य क्या चाहता है वो करना ये विवेक युक्त सेवा है और हम क्या चाहते हैं ये करना विवेकहीन सेवा है विवेक हम चाहते हैं महाराज का पेट खराब है तो भी महाराज हमने अपने हाथ से बनाया है इतने मेहनत करके बनाया है आप तो खा ही लो अरे भाई तुम खिला करके महाराज को स्वस्थ कर रहे हो कि बीमार कर रहे हो तो वह विवेकहीन सेवा है विवेक युक्त सेवा नहीं है तो इसलिए सेवा हो विनम्रता हो योग्यता हो तीन बातें जब शिष्य में होए, तब वो महाराज शिष्यत्व के युग होता है वो महाराज निमी में है साष्टांग प्रणाम किया प्रणाम करके उनको महाराज आसन दिया बैठाला और उसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछा वही प्रश्न जो वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा था बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा धर्मान भगवतान दिन श्रुत क्षम यही प्रसन्न प्रपन्नाय दासमानप्यजहा महाराज आप ऐसा कोई धर्म बताइए ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे भगवान का अनुभव हमेशा होता रहे हा? कितना सुंदर प्रश्न है आत्मान अपि अजह ददाति यही प्रसन्न जिससे प्रसन्न हो करके भगवान अपने आप को दे देते भगवान अपने आप को बेच देते हैं भक्तों के हाथ आ? और ये अनुभव है ये अनुभव न हो तो किसी संत की सेवा करके देखना हाँ संत भी योग्य शिष्य के हाथों अपने आप को बेच देता है आ? तो अभिप्राय जिससे वो बेच देते ऐसा कौन सा धर्म है कौन सी भक्ति है कौन सा उपाय है जिससे भगवान अपना अनुभव हमेशा कराते रहते हैं कवि नाम के योगेश्वर बोलते कवि नाम के जो नौ भाइयों में एक महात्मा थे उनका नाम था कवि कवि का अर्थ होता है ज्ञान प्रधान कवयह क्रांत दर्शया जो महाराज भूत भविष्य वर्तमान तीनों का दृष्टा होता है उसका नाम होता है कवि आजकल के कवि को माफ करिएगा हाँ कवि का अर्थ होता है आजकल तो हास्य और व्यंग वाली कविता ज्यादा होती जैसे तुलसीदास जी महाराज कविता लिखे सूरदास जी महाराज कविता लिखे कवि थे, जो वास्तव में भविष्य के विषय में भी लिख दिया सूरदास जी महाराज तो अपनी इतनी हाँ बल्लवाचार्य महाराज से मिले सूरदास जी तो गाने लग मौसम कौन कुटिल कलखामी महाराज मेरा जैसा कुटिल कामी दोषी कौन है इस दुनिया में बल्लभाचार्य जी बोले सूर्यदास जी अब तुम जो हो वो तो हो हुई। वो तो बदलने वाला है नहीं वो गाने से कोई फायदा होने वाला है नहीं इसलिए गाना है तो श्री कृष्ण का गुणानुवाद गाओ ना अपना गुणानुवाद क्यों गा रहे हो सूरदास जी ने अगला पद लिख दिया सोहत कर नवनीत लिये भगवान कृष्ण सुशोभित हो रहे हाथ में माखन का लोंदा लिए हुए भागते हुए जा रहे तो अभिप्रा ये कवि ये कवि जो अपने दोषों को भी दिखाते हैं बताते हैं महाराज कवि नाम का योगेश्वर बोलते हैं बड़ी सुंदर बात प्रारंभ करते हैं ऐसा कौन सा धर्म है कौन सा सूत्र है मन ने कुशेत भयम च्युत पादाम नित्यम उद बुद्धे सदात्मभा विश्वात्म नायत्र निवर्तते भी कवि नाम के योगेश्वर बोलते हैं कि अगर जीवन में कोई बीमारी हो तो तीन बात का ध्यान रखना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए क्या बीमारी का कारण क्या है डायग्नोज पहले होना चाहिए बीमारी का कारण क्या है बीमारी क्या है और बीमारी की दवा क्या है तीन बात का ध्यान रखे अगर दवा दी जाएगी और ये सिद्धांत आयुर्वेद का है हमारे बुरा मत मानिएगा एलोपैथी में सिरदर्द हो रहा है सिरदर्द की दवा दे दिया आयुर्वेद का जो वैद्य हो देखेगा सिरदर्द हो क्यों रहा है ये वात बढ़ने से हो रहा है पित्त बढ़ने से हो रहा है कफ बढ़ने से हो रहा क्यों हो रहा है होम्योपैथी में तो उससे भी ज्यादा रिसर्च तुमको सब्जी कौन पसंद है कलर कौन सा पसंद है एक बार मैं गया था मैंने कहा भाई तुम दवा दे रहे हो कि इंटरव्यू ले रहे हो मेरा <laughs> वो अच्छा है उनकी पैथी और भी आगे हो तो आयुर्वेद भी तो अभी प्राय क्या है पहले रोग का कारण क्या है ये पता लगाओ रोग क्या है ये पता लगाओ रोग की औषधि क्या है ये पता लगाओ तो क्या है यहाँ पर रोग का, का कारण हिंता का रोग का माने चिंता भगवान की अनुभूति नहीं हो रही माने चिंता है तनाव है परेशानी है बोले पुलोष रोग का कारण क्या है असदात्म भावात असत्सु आत्म भावात सुवात अनित्य अनित सु, आत्म भावात अनित्य पदार्थों को हमने सच मान लिया है हमेशा रहने वाला मान लिया है और उनको पकड़ के बैठे हुए यह है रोग का कारण ह रोग क्या है उद्विघ्न बुद्धि तनाव रोग क्या है तनाव असत पदार्थ क्या है हमेशा जो चलाए मान रहता है उसको हम अचल बनाना चाहते संपत्ति है परिवार है अच्छा चलो उसके बाद छोड़ो हम क्या अपने शरीर को भी पकड़ के रख सकते हैं क्या हा? अपने शरीर ये शरीर भी तो चलाए मान बचपन देखते देखते चला गया जवानी देखते देखती चली गई जा रही है और बुढ़ापा भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अगर शरीर पर किसी का अधिकार होता तो बालों को कोई सफेद होने देता हो जाते हैं तो भी डाई करा के काला तो कर ही लेते लेकिन वो फिर गड़बड़ हो जाता है और खराब देखता है कभी कभी जो डाई होता है ना फिर नीचे सफेद ऊपर काला तो अगर बस चलता व्यक्ति का तो बालों को काला नहीं होने देता आंख में चश्मा नहीं लगने देता दांत नहीं निकलने देता शरीर में झुरियां नहीं पड़ने देता शरीर पे नियंत्रण नहीं है क्यों ये चला है ये जाने वाला है एक दिन आया है जाएगा हर व्यक्ति को जाना है शरीर जाना है जाना है कि नहीं जाना जाना है ना तो शरीर छोड़ के कहां जाना एक व्यक्ति बोला <laughs> भगवान के पास सही यही जाना है ये भी बहुत कम लोग याद करते हैं और जो याद भी करते हैं उनको ये पता नहीं हमको जाना कहा है क्योंकि सोचा ही नहीं वैसी तैयारी भी नहीं की अरे आपको बंबई जाना होता है टिकट पहले कराना पड़ता बुकिंग पहले करानी पड़ती है इतनी बड़ी यात्रा में जाना है ना कोई टिकट है ना कोई बुकिंग है प्रथु को देखो ना हाँ प्रथु महाराज प्रथु भाग, भागवत में जिनकी कथा है प्रथु के सामने जब भगवान प्रकट हुए भगवान ने कहा प्रथु वरदान मांग लो बोले प्रभु आपका दर्शन चाहिए था विश्व का राजा मैं स्वयं हूं और देव लोक के इंद्र की दुर्दशा मैंने देखी है जो घोड़ा चुराता घूम रहा है जो घोड़े की चोरी कर रहा है इंद्र बनने के बाद वो इंद्र आसन मेरे को चाहिए नहीं विश्व का राजा मैं स्वयं हूं आपके दर्शन चाहिए था और कुछ इच्छा नहीं कुछ नहीं चाहिए आपका दर्शन केवल चाहिए भगवान बोले तो ठीक है दर्शन हो गया अब मैं चलू तो रोने लग गए जिनका एकमात्र आश्रय भगवान जिनको एकमात्र जिनके जीवन के चाहे केवल भगवान है वो भगवान दर्शन दिए और जाने के कह रहे हैं वो कैसे अपने को संभाल पाते रोने लग गए मना तो नहीं किया कि मत जाइए लेकिन रोने लग गए रोने लग गए तो भगवान ने क्या अच्छा रो मत मैं नहीं जा रहा हूं रुक गए अब रुक गए तो यज्ञशाला में बैठे यज्ञशाला में दर्शन दिए थे भगवान ने कहा तो प्रथु तुमको तो नहीं चाहिए लेकिन मेरी खुशी के लिए कुछ मांग लो मैं तुमको देना चाहता हूं तुम इतने मेरे प्रिय हो प्रेमी हो तुमको नहीं चाहिए मेरी खुशी के लिए मांग लो अगर हमारे आपके सामने भगवान आ जाए और बार बार कहे कि मांग लो तो बिना कही मांग लेंगे कि कहने के बाद <laughs> आ तो जाए एक बार मनोज जी अभी कह रहे थे भैरव ही आ जाए भगवान के बाद छोड़ो भैरव भार सामने आ जाए <laughs> तो ही मांग लेंगे हा? लेकिन वहां बार बार कह रहे हैं भगवान मांग लो प्रथु जी ने सोचा बुद्धिमान थे राजा थे सारे देश के राजा थे प्रथम राजा थे हमारे संस्कृति के अनुसार वो प्रथम राजा थे महाराज प्रथु उन्होंने सोचा कि अगर मांगूंगा तब तक भगवान तो कम से कम बैठे रहेंगे ना नहीं मांगूंगा तो फिर बोलेंगे अब मैं चलता हूं समय हो गया आए हैं तो जाना तो होगा प्रथु ने कहा ठीक है प्रभु एक बरदान इस लोक के लिए दे दीजिए और एक बरदान वैकुंठ के लिए दे दीजिए देखो योजना इसको बोलते योजना आ, टिकट टिकट पक्का कर रहे बोले ठीक है इस लोग के लिए पहले मांग लो बोले दस हजार कान दे दीजिए अजीबोगरीब गरीब बर्द दस हजार कान इस लोग के लिए दे दो भगवान भी हंसे बोले क्या करोगे दस हजार कान बोले दो कान से आपकी कथा सुनने से तृप्ति नहीं हो रही दस हजार कान मिल जाए तो सारे कानों से केवल आपकी कथा सुनूंगा बाकी कुछ सुनने लायक है? नहीं है अब भगवान सोचे कि ये तो भोला भगत अब आप कल्पना करो अगर दस हजार कान भगवान दे देते तो सारे शरीर में कान ही कान फिर प्रथु कैसे दिखाई देते लोग सोचते भगत तो पाला भगत तो पागल था ही भगवान को क्या हो गया था और शायद प्रथु जी शंकर जी से मांगे होते तो दे भी देते <laughs> बुरा मत मानिएगा कोई अगर शिव भक्त यहां बैठे हो वो तो विष्णु जी से मांगे थे शंकर जी से मांगे होते तो देवी देते हो ले जाओ उनसे तो जो मांगो ले जाओ क्या होगा क्या नहीं होगा जिम्मेदारी तुम्हारी अच्छा ठीक है इस लोक के लिए बोले दस हजार कानों की ताकत मैं इन्हीं दो कानों में दे देता हूं भगवान ने कहा परलोक के लिए क्या चाहते हो वैकुंठ चाहते हो प्रथु जी कहे इसी बिंदु पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं प्रथु ने कहा बैकुंठ आने के लिए वरदान नहीं चाहिए क्यों बोले वैकुंठ तो मेरे पिता का घर है बेटे को पिता के घर आने के लिए बरदान की जरूरत नहीं बैकुंठ तो मैं आऊंगा ये मेरा विश्वास है बैकुंठ आने के लिए वरदान नहीं चाहिए क्या विश्वास था क्या भाव था क्या हृदय में उनके प्रति दृढ़ता थी वैकुंठ आने के लिए बरदान नहीं चाहिए प्रभु वैकुंठ में आने के बाद एक बरदान चाहिए बोले वहां क्या चाहिए भयकुंठ आने के बाद क्या चाहिए बोले आपके चरणों की नित्य सेवा भगवान बोले इतनी बड़ी भूमिका बनाई और बात छोटी सी अरे तुम्हारे जैसे प्रेमी को मैं चरण सेवा से क्यों मना करूंगा इसमें वरदान मांगने की क्या बात है प्रथु जी बोले आप नहीं मना करेंगे हा देखो क्यों मनोज जी बहुत बड़े वकील भी थे प्रथु जी <laughs> बोले आप नहीं मना करेंगे लेकिन वहां आपकी एक चरण सेविका रहती है कौन रहती है लक्ष्मी जी बोले वो भी निरंतर आपके चरण सेवा करती और मैं भी चरण सेवा करूँगा कभी कभी हम दोनों में चरण सेवा को लेके विवाद हो सकता है भगवान बोले हाँ बात तो ठीक है हो सकता है जब दो सेवक होंगे तो कभी ना कभी विवाद होगा फिर क्या चाहते हो बोले वरदान चाहता हूं कि जब हम दोनों में वरदान हो विवाद हो तो लक्ष्मी जी का पक्ष मत लीजिएगा मेरा पक्ष लीजिएगा <laughs> अभी से वरदान दे दीजिए ह तो ये है विश्वास ये है महापुरुष का हा? तो हमको आपको अगर पूछे कहां जाना है तो एक व्यक्ति ने बोला भगवान के पास जाना है बाकी मालूम मालूम क्योंकि टिकट बुक कराया ही नहीं टिकट लिया ही नहीं यात्रा का पता ही नहीं ट्रेन का पता ही नहीं कहाँ जाना है पता नहीं हाँ तो ठीक है तो फिर प्रसंग पे आ जाए असदात्म भावात् तनाव का कारण क्या है दुख का कारण क्या है असत पदार्थों को अनित पदार्थों को हमेशा स्थायी बनाने का प्रयास करना हमारा शरीर एक जैसा बना रहे ये जो प्रयास करेंगे वो दुखी होंगे परिवार एक जैसा बना रहे ये प्रयास करेंगे दुखी होंगे संपत्ति एक जैसी बनी रहे ये जो प्रयास करेंगे दुखी होंगे एक बार हमारे गुरु जी के पास कृष्ण जन्मभूमि में बहुत बड़ी सभा होने वाली थी <clears throat> बड़े बड़े महाराज जी के परिचित लोग थे और महाराज जी वो सभा थोड़ा धार्मिक और राजनीतिक मिली हुई थी महाराज जी राजनीतिक सभाओं में जाते नहीं थे उनका नियम था बहुत आग्रह किया बहुत आग्रह किया वृंदावन में बहुत परिचित लोग थे डालमिया जी वगैरह सब थे उसमें विष्णु डालमिया जी और महाराज जी के पास है महाराज जी आप उद्घाटन कर दिए पांच दस मिनट आप बोल देंगे तो हमारी सभा सफल हो जाएगी क्योंकि आपकी बात सब लोग मानते महाराज ने कहा ये तुम्हारा भ्रम है कि मेरी बात सब लोग मानते हैं बोले क्यों महाराज तो ऐसे विनोद में जवाब देते थे बोले देखो ये प्रबुद्धानंद जी 40 साल से मेरे साथ ओंकारानंद जी 35 साल से गोविंदानंद जी 20 साल से मैं रोज इनको बोलता हूं कि तुम ही साक्षात ब्रह्म हो लेकिन इनमें से एक ने भी मेरी बात अभी तक <laughs> तुम बोलते हो पांच मिनट में मान लेंगे ये तो 40 साल 20 साल 15 साल से नहीं मान रहे मैं रोज प्रवचन में बोलता हूं तुम ही साक्षात ब्रह्म हो तो अभिप्राय महाराज जी कहते थे ये जो भ्रांति रखेगा कि मैं जैसा चाहू वैसा सब लोग चलें मेरे अनुसार परिवार चले मेरे अनुसार समाज चले मेरे अनुसार संस्था चले वही दुख का कारण है वही दुख का कारण है ठीक है प्रयास करो अच्छाई के लिए प्रयास करो लेकिन आप देखो भगवान श्री राम जब वन को जाने लग गए जानकी जी को बहुत समझाया मत जाओ माता पिता का कौन देखेगा जानकी जी नहीं मानी लक्ष्मण जी को बहुत समझाया मत जाओ भरत शत्रुघ्न नगर में नहीं है मैं जा रहा हूँ पिताजी की हालत है लक्ष्मण जी नहीं माने फिर जब केवट चरण धोने आया तो केवट ने भी कह दिया जब तक चरण नहीं धोगा तब तक नाव पे नहीं बैठा लूंगा भले लक्ष्मण जी बाण मारे लक्ष्मण जी बड़े नाराज ऐसे बोलते हो मेरे भाई को राम जी मुस्कराए अब उसको क्यों डांटते हो तुमको जब कहा था तब तुम भी नहीं माने वैसको कह रहा हूं ये भी नहीं मान रहा <laughs> तो दोनों एक जैसे ही तो इसको क्यों डांटते हो तुम अपने को देखो ना तुमने भी तो नहीं मेरी बात मानी पूरी तो अभिप्राय क्या है ये संसार में भगवान चाहे तो जो चाहते वही होता लेकिन उनकी बात भी सब लोगों ने पूरी नहीं मानी आज प्रातः काल में कह रहा था घर में कन्होड़िया जी को शंकर जी की बात सती ने नहीं मानी मानी नहीं मानी जब नहीं मानी तो हमारे महाराज जी कहते थे देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात माने तो समझ लेना शंकर जी से ज्यादा अच्छे हो और नहीं माने तो समझ लेना शंकर जी के बराबर हो <laughs> उसमें दुखी होने की क्या बात है हा? अगर वो भ्रम रखोगे तो दुखी हो जाओगे हा? नहीं माने तो समझ लो शंकर जी की पत्नी भी नहीं मानी थी हम शंकर जी के बराबर तो अभिप्राय क्या है रोग का कारण क्या है असदात्म भावात असतु असत सुित्य सु, आत्म भावात। जो अनित्य पदार्थ हैं जो चलने वाले जाने वाली चीजें हैं पूज बाबा कल्याणदासी महाराज एक महापुरुष हैं, महात्मा है बहुत सारे भक्त हैं उनके मैंने कहा महाराज जी आप भक्तों की लिस्ट नहीं रखते हैं कोई बड़ी सुंदर बात कहा उन्होंने कहा कि स्वामी जी जब तक श्रद्धा होगी तो, तो अपने आप आएगा ही श्रद्धा नहीं रहेगी तो मैं बार बार कार्ड भेजूंगा तब भी नहीं आएगा तो बोले मैं लिस्ट बना के अपना रजिस्टर क्यों खराब करूं <laughs> तो अपने आप ही आता रहेगा आ? मेरे को कई लोग बोलते हैं महाराज एक ग्रुप बना दीजिए भक्तों के ईमेल वगैरह इकट्ठा कर लीजिए मैंने कहा मेरे बस का काम नहीं तुमको करना है तो करो मैंने कहा जिसको आना है वो खोज के आ जाएगा पता लगा के आ जाएगा जिसको नहीं आना दस बार फोन करो नहीं आएगा तो ये जो है असदात्मभा उससे क्या होता है उद्विग्न बुद्धि बुद्धि का जो उद्वेग है उद्वेग माने जो तनाव है टेंशन है डिप्रेशन है इसका कारण क्या है असत पदार्थों को पकड़ करके हम जो एक जैसा रखना चाहते है कि हमेशा एक जैसे बने रहें यह उसका कारण है बोले महाराज रोग का कारण पता लग गया रोग पता लग गया रोग की दवा क्या है आ, क्या दवा है अचुतस् पादम्बुजो पासनम अगर रोग को दूर करना है तो दुनिया में व्यवहार अच्छा रखो लेकिन आराधना ठाकुर की करो ठाकुर की आराधना करोगे तो अपने आप सब ठीक होने लग जाएगा और कल्पना करो ये देखा जाता है आप दुनिया के पीछे चलोगे दुनिया आपके बात नहीं मानेगी आप दुनिया का मोह छोड़ दो थोड़ा मुख मोड़ लो पीठ कर दो भगवान के भजन में लग जाओ फिर दुनिया वाले आपके पीछे आ जाएंगे अच्छा बता दो अब क्या करना है अच्छा ऐसे ना पता लगे तो एक थोड़ा एग्जाम्पल के लिए झूठ ही कर लेना घर वाले बात ना मानते हो ना तो झूठा ही कह देना अच्छा तुम हमारी बात नहीं मान तो हम जा रहे हैं वृंदावन महात्मा बन जाएंगे बनना मत <laughs> बनोगे भी नहीं करके देखना सारे घर वाले कहेंगे अच्छा अच्छा गलती हो गई कोई बात नहीं आप बताओ क्या करना है भले हो तीन दिन बाद फिर नहीं माने लेकिन उस समय तो तुरंत आ जाएंगे ये एग्जाम्पल और सच्चाई है विनोद की भी बात है सच्चाई है आप दुनिया का पीछा छोड़ के भगवान की तरफ चलने लग जाओ भगवान तो मिलेंगे ही दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी हा? और भगवान को छोड़ के दुनिया के पीछे चलोगे तो भगवान भी जाएंगे और दुनिया भी जाएगी सबका एक ही अनुभव है हा? सब लोग यही कह रहे तो महाराज कैसे उपासना करें और कौन सा उपासना का तरीका है जिससे भगवान की अनुभूति हो वही कहते का नाम है भागवत उपाय जो महाराज ने पूछा था, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे भगवान का अनुभव होता रहे वही भगवता प्रोक्ता उपाय हात्मलब अंजहसाम अविदुषाम विधि भागवता नरो राजन न प्रमाद्य कर धावन निमिले नेत्रे नेत्र ना स्खलित ना पते है। कितना सरल है बोले आँख बंद करके इस धर्म पर चलो तो भी कभी गिरने का या ठोकर खाने का डर नहीं आँख बंद करके दौड़ सकते हो अरे आंख बंद करके व्यक्ति कहीं भी दौड़ेगा तो भिड़ जाएगा या गिर जाएगा यहां लिखा है धावन निमिले नेत्रे नेत्र आंख बंद करके दौड़ो भागवत धर्म के रास्ते पे तो भी ना चोट लगेगी और ना कहीं गिरोगे हमारे गुरु जी कहते हैं इसका तरीका मालूम क्या है अकेले आंख बंद करके दौड़ोगे तो भिड़ जाओगे लेकिन आप अपनी आंख बंद किए हो लेकिन कि जो आंख खोले हुए उसका हाथ पकड़ के दौड़ो तो क्यों जो, जो आंख खोल के दौड़ रहा है उसका हाथ पकड़ के तुम दौड़ो और तुम अपनी आंखें बंद किए रहो तो भिड़ोगे नहीं भिड़ोगे आंख हमेशा आंख जो खुली रहती हो किसकी परमात्मा की भगवान का आश्रय लेकर के कोई भी काम करो जीवन में कभी ठकर ठोकर लगने वाली नहीं है वो कौन सा धर्म है भागवत धर्म बोले महाराज बहुत कठिन होगा बोले सबसे सरल वही है सबसे सरल वही धर्म है भागवत धर्म बोले सरल कैसे है बोले जो भी तुम काम स्वाभाविक करते हो जितने लोग यहां बैठे आप कोई ना कोई काम तो करते ही हैं, कोई व्यापार करता है कोई सर्विस कर रहा है कोई ना कोई योग्यता सब में आप जो काम करते हैं उसके बदले पैसा न लेवे उसके बदले प्रतिष्ठा न लेवे उसके बदले केवल एक ही भगवान से प्रार्थना करें हमारी इस सेवा के बदले हमारा ठाकुर हमसे प्रसन्न हो जाए हमारा ठाकुर प्रसन्न हो जाए मान लीजिए आपको कोई योग्यता नहीं आप मंदिर में आश्रम में झाड़ू तो लगा सकते आप मंदिर में आश्रम में सफाई और पोंछा तो कर सकते बर्तन तो धो सकते हैं अगर बर्तन धोने के बदले आप शैलरी नहीं लेते बर्तन धोने के बदले प्रतिष्ठा नहीं चाहते और बर्तन केवल इसीलिए धोते हैं कि हमारा ठाकुर इससे प्रसन्न हो जाए तो बर्तन धोना आपकी साधना बन जाएगा और उस साधना से ठाकुर का अनुभव होने लग जाएगा इससे सरल और क्या हो सकता है इससे सरल क्या हो सकता है अब माने सरल से सरल अभिदुषाम माने ना समझ लोगों के लिए ना समझ लोगों के लिए जो महाराज कुछ नहीं जानते हैं जिनको कुछ नहीं आता है पूज रोटी राम बाबा वो घटना सुनाते थे दृष्टांत आप लोगों ने सुना भी होगा पुराना दृष्टांत है बोले कि एक ग्वार था ग्वारिया ग्वारिया को किसी ने कह दिया कि जब तक गुरु मंत्र नहीं मिलता तब तक उद्धार नहीं होता है गुरु मंत्र गुरु जैसे से न मिले तब तक उद्धार नहीं होता अवश्य ग्वरिया को आ गया महाराज हां ध्यान में कि अब तो गुरु बनाना है मंत्र लेना है मंत्र अब महाराज मंत्र लेना है उस समय महात्मा तो पैदल चलते थे जंगलों में घूमते थे एक महात्मा उधर से निकले जहां गाय चला रहा था वो पैर पकड़ लिया चरणों में गिर पड़ा महाराज मंत्र दे दो मंत्र मंत्र बोलना भी नहीं आता था बिना पढ़ा लिखा था मंत्र बोलता था मंत्र और हमारे गुरु जी तो मंत्र शब्द का भी अर्थ निकालते थे बोले जिसके जपने से मन तर हो जाए उसका नाम मंत्र मन तर मान आनंदित हो जाए उसका नाम मंत्र शब्द है लेकिन मंत्र बोलता था मंत्र पकड़ लिया महात्मा के पैर महात्मा जी मंत्र दे दीजिए मंत्र महात्मा जी समझ गए है तो श्रद्धालु लेकिन बिना पढ़ा लिखा है कोई बड़ा मंत्र दूंगा इसको समझ नहीं आएगा जप नहीं पाएगा उन्होंने भगवान का एक नाम बता दिया अघमोचन अघ माने पाप मोचन माने मुक्त करने वाले जो पापों से मुक्ति दिला दे अघमोचन बड़ा प्रसन्न बड़ा प्रसन्न खो दिन भर जपता रहा अघमोचन अघमोचन अघमोचन अघमोचन बड़ा प्रसन्न होकर के शाम को घर आया पत्नी से कहा आज मंत्र मिल गया बड़ा प्रसन्न था पत्नी ने कहा बड़ी खुशी की बात है ओ ग्वार बोला अब मैं स्नान कर लू तब तक तू जप लेने तो भूल जाएगा लिखना आता नहीं था उसने मंत्र पत्नी को दे दिया अब पत्नी जप रही अघमोचन अघमोचन अघमोचन वो स्नान करके भोजन करने लग गया पत्नी उसको भोजन परोसने लग गई तो पत्नी को भी भूल गया वो भी तो पढ़ी लिखी नहीं थी भोजन करने के बाद वो बोला मेरा मंत्र बता वापस दे अब वो भूल गई अब भूल गई तो घबराई अब वो कोई संस्कृत पढ़ी लिखी तो थी नहीं घमोचन संस्कृत शब्द है अब वो सोची घमोचन था <laughs> गमोचन था अब वो महाराज पत्नी ने कह दिया घमोचन था अब वो ग्वारिया सोचा घमोचन तो नहीं था लेकिन क्या था अभी ये भी नहीं पता ठीक है अभी यही ठीक है यही होगा अब वो जप रहा है रोज जपता है बड़े प्रेम से गाय चलाता है घमोचन घमोचन घमोचन घमोचन घमोचन भगवान इतने प्रसन्न हो रहे हैं उसके मंत्र जप को देख करके कितना भाव है ये मंत्र कहीं विष्णु नाम में नहीं गोपाल शास्त्र में नहीं भगवान ने भी शायद पहली बार ही सुना होगा <laughs> ये मंत्र भगवान ने पहली बार सुना होगा बड़े प्रेम से दिन भर जपता है गमोचन गमोचन गमोचन गमोचन गमोचन, गमोचन। भगवान रोज सुनते थे हाँ गाय चराता है दिन भर जपता है और उसको शरीर में रोमांच होता था ठाकुर जी का मंत्र है ठाकुर जी सुन रहे होंगे ठाकुर जी मिलेंगे भाव था महाराज एक महीना हुआ कि भगवान से नहीं रहा गया भगवान ने कहा लक्ष्मी आज मेरा एक दिव्य भक्त है अलौकिक भक्त है आज मेरे से अब नहीं रहा जाता मैं उसको दर्शन देने जा रहा हूं लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा इतना दिव्य है कि आपको व्याकुलता हो रही तो मैं भी चलूंगी भगवान ने कहा कि मैं पहले मिल के आऊं फिर तेरे को ले चलूंगा हाँ वो थोड़ा अलग ढंग का है तुम बाद में चलना लक्ष्मी जी बोले नहीं नहीं मैं तो अभी साथ में ही चलूंगी चलो ठीक है नहीं मानती हो तो चलो चलिए आई महाराज वो जप रहा बड़े प्रेम से घमोचन घमोचन घमोचन भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा देख वो है लक्ष्मी जी ने कहा आप यही रुकी पहले मैं सुन तो लू क्या जप रहा है आप इतने प्रभावित कैसे है इससे कौन सा मंत्र जप रहा है कौन सा बीज मंत्र लगाया क्या लगाया एक महीने में आप इतने प्रसन्न हो गए ध्रुव जी को भी तो छह महीने लगे थे अब लक्ष्मी जी गई तो ध्यान से सुनने लगी वो जप घमोचन घमोचन घमोन लक्ष्मी जी सोचती है कि ये मंत्र तो कहीं है ही नहीं लक्ष्मी जी ने उसी से पूछा परीक्षा के लिए तो किसका मंत्र जप रहा है अब वो बोले नहीं उसको लग रहा था एक बार पत्नी ने बुला दिया एक बार ये पता कौन आ गई ये बुला देंगे वो बोले नहीं वो जवाब ही नहीं दे जपरा गमोचन, गमोचन, गमो लक्ष्मी जी ने कहा भाई किसका मंत्र जप रहा है बता तो, सही। तो आ रहा है कि, कि पीछे क्यों पड़ी है? ये बुला देंगे मेरे को मैं बो, बोलना शुरू कर दूंगा तो मंत्र भूल जाएगा फिर याद कौन दिलाएगा फिर नहीं बोले फिर लक्ष्मी जी तीसरी बार थोड़ा कड़ाई से पूछे बताता क्यों नहीं किसका मंत्र जप है उसको भी गुस्सा आ गया बोले तेरे खसम का जप हूं लक्ष्य बीजे वहां से हंसती हुई भागी भगवान के पास आई बोले कौन है बोले केवल मेरे को नहीं मेरे को और आपको दोनों को पहचानता <laughs> वो तो मेरे को देख के कह दिया तुम्हारे खसम का जप रहा हूं मेरे खसम तो आप है अब भगवान जो हंसे भगवान ने कहा मैंने कहा था ना मत चलो अभी बाद में चलेंगे भगवान ने आकर उसको दर्शन दिया नाम उसका शुद्ध किया अघमोचन बताया और फिर उसको भगवान के दर्शन हो गए काम हो गया दृष्टान्त इसलिए सुनाया जाता है कि अघमोचन जो मंत्र जप रहा था उसमें विधि नहीं थी बीज मंत्र नहीं था उसको उसका कोई विधि विधान मालूम नहीं था लेकिन भाव था भाव ये भगवान का मंत्र है ये भाव था भगवान सुन रहे हैं ये भाव था भगवान एक दिन मेरे को मिलेंगे ये भाव था हीन बातें थी जीवन में भगवान का मंत्र है ये भाव था ये भगवान इसको सुन रहे हैं देख रहे हैं यह भाव था एक ना एक दिन मेरे को भगवान मिलेंगे ये भाव था माने अगर एक ग्वारिया घमोचन जपते जपते भगवान का अनुभव कर सकता है तो हम और आप तो उससे ज्यादा पढ़े लिखे आ? लेकिन जो भाव उसमें था वो भाव का शायद हम लोगों में अभाव है विद्या तो है जानकारी तो है यही सबसे सरल से सरल उपाय भागवत धर्म झुंझुनवाला जी कह रहे थे बड़ा कठिन प्रसंग है मैंने कहा मैं प्रयास करूंगा सरल करने का इससे ज्यादा सरल व्याख्या भागवत धर्म की क्या होगी कहते महाराज जितना सरल है कायन श्लोक रोज आप लोग बोलते हैं जो यहाँ पर लिखा है वो मैं आपको बोल के सुनाता हूँ इसी की व्याख्या है इसी घटना दृष्टान्त की व्याख्या है काय मन सेन्द्रिय बुद्ध्यात्म नुसृत स्वभाव करोत यद सकलम परसम नारायण आती समर्पय तत् न वाचा आप शरीर से जो करते हैं वो भगवान को समर्पित कर दो वाचा माने वाणी से जो बोलते हैं वो भगवान को समर्पित कर दो मन से जो सोचते हैं वो समर्पित कर दो तो। बुद्धि से जो निर्णय करते हैं वो समर्पित कर दो इंद्रियों से जो करते हैं वो समर्पित कर दो तो। और इतना ही नहीं <coughs> अच्छा काम समर्पित करो ये नहीं लिखा है अच्छा भी करो बुरा भी करो जो करते हो स्पष्ट श्लोक कहता है करोत यद यद जो जो तुम करते हो जीवन में और श्रीधरस स्वामी जी जो भागवत के सर्वमान्य प्रमाणिक टीकाकार है श्रीधर स्वामी वो कहते हैं करोति यदि यद का अर्थ है शास्त्र के विरुद्ध भी अगर कोई जीवन में काम हो रहा है तो शास्त्रानुसारी तो ठीक ही है शास्त्र विरुद्ध मी ये उन्होंने व्याख्या की है करोति यदि यद शास्त्र विरुद्ध मपी समर्पित अभिप्राय आ, अगर शास्त्र विरुद्ध भी कोई काम हो रहा है तो अभी निश्चिंत होकर के निश्चल होकर के भगवान को समर्पित कर दो यहां पर प्रश्न उठता है टीकाकारों ने प्रश्न उठाया है। समर्पित करने का मतलब क्या है क्या कर्म कोई वस्तु है जो उठा करके भगवान के चरणों में दे दे क्या मन बुद्धि इंद्रिया कोई वस्तु है जो उठा के दे दे और दूसरी बात भगवान है कहां जो उनके चरणों में दे दे भगवान पहले मिले तब तो दे देना तो समर्पण का अर्थ क्या है समर्पण का प्रारंभिक अर्थ जो हमारे गुरु जी करते हैं आ, बोले करो तद यदि में भी वही लिखा जो जो करते हो बोले करने के बाद एक वाक्य बोलना प्रारंभ कर दो श्री कृष्णार्पणम अस्तु आ, जो भी करते हो इसका प्रभाव क्या होगा कोई भी काम करते हो लास्ट में कह दो श्री कृष्णार्पणम अस्तु काम पूरा होने के बाद जो जो करते हो क्या करते हो ये नहीं पूछा गया बोले उससे क्या होगा अगर आपके मन में थोड़ा एक परसेंट भी भगवान के प्रति भाव है एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपकी आदत है गाली देके बात करने की कई लोगों की आदत होती है बिना कारण गाली देके बात करते आपने किसी को गाली दिया और गुरुजी ने नियम दिला दिया है कि जो भी करो उसके बाद क्या बोलना है श्री कृष्णार्पणम अस्तु तो गाली देने के बाद क्या बोलोगे बोलोगे ना नहीं बोलोगे हाँ। अगर हम हाँ, अभिप्राय क्या अगर थोड़ा भी भाव है तो गाली देने के बाद श्री कृष्णार्पणम अस्तु बोलने की हिम्मत नहीं होगी फिर क्या होगा अगर पक्के हो नियम के नियम के पक्के हो तो अगले दिन से गाली देना ही बंद हो जाएगा ये है प्रारंभिक समर्पण भगवान कहा मिलेंगे छोड़ दो हमारा कर्म क्या है वो भी छोड़ दो हाँ कोई भी काम करने के बाद आप देखेंगे भगवान ऐसी लीला करते महापुरुषों के सूत्र है बंबई के एक सत्य घटना है वो व्यक्ति अभी है वो अपनी माताजी से बहुत झगड़ता था बिना कारण रोज झगड़ता था उनके माताजी जी महाराज जी के पास आई हमारे गुरु जी के पास बिना कारण दिन में दो चार बार झगड़ता है सारे घर का माहौल खराब किए महाराज जी ने उसको बुलाया बोले भाई तेरे को क्यों झगड़ते हो बोले मेरा स्वभाव है जब तक दो चार बार झगड़ा ना करूं मेरे को चैन नहीं पड़ता महाराज जी ने कहा अच्छा घर में झगड़ा मत किया करो जब झगड़ा करने का मन हो तो मेरे फ्लैट में आ जाया करो मेरे से झगड़ा किया करो देखो महापुरुषों का तरीका है सत्य घटना है वो बोले ठीक मेरे को तो झगड़े से मतलब आपसे करूं या घर से करूं मैं आपके यहाँ जाऊंगा वो सही में आ गया ये देखो ईमानदार व्यक्ति की पहचान ईमानदार था वो महाराज जी के पास आ गया महाराज जी से झगड़ा भी शुरू कर दिया महाराज जी मुस्कराते रहे वो बोलता रहा आधा घंटा बोला चालीस मिनट हो गया पौन घंटा हो गया एक घंटा हो गया महाराज जी की तरफ से नो रिप्लाई महाराज जी तो मुस्करा रहे हैं सुन रहे वो कितना बोले बोलते बोलते ठक गया बंद हो गया महाराज जी बोले क्यों भाई आप झगड़ा नहीं कर रहे हो बोले आपसे झगड़ा करने में आनंद नहीं आ रहा है महाराज जी बोले आनंद के लिए झगड़ा करते हो ना अब उसके देखो क्या क्लिक किया हाँ बोले आनंद के लिए झगड़ा करते हो बोले हाँ बोले मैं आनंद का दूसरा रास्ता तुमको बता देता हूं मैं एक भगवान का नाम दे देता हूं और उसका जप किया करो जैसे मैं बताता हूं बोले मैं जप अप करूंगा महाराज जी ने दूसरा तरीका निकाला अच्छा ठीक है जप नहीं करेगा लेकिन मैं मंत्र दूंगा तो दक्षिणा तो देगा बोले हाँ दक्षिणा दे दूंगा वो सोचा कोई फल की टोकरी मिठाई का डिब्बा कुछ कवर अवर मांगेंगे महाराज जी ने उसको मंत्र दे दिया बोले मेरी दक्षिणा बोले बताइए बोले 24 घंटे में से 24 मिनट रोज मेरे को दक्षिणा में दे दो अब फंस गया <laughs> ये महात्मा लोग ऐसे फंसाते अब फंस गया बोले रोज चौबीस घंटा तेरे पास है ना बोले है बोले 24 घंटे में से 24 मिनट रोज का मेरे को दक्षिणा में दे दो मेरे को कोई फल की टोकरी मिठाई का डिब्बा कवर नहीं चाहिए कह दिया था ईमानदार व्यक्ति था प्लस पॉइंट था ईमानदारी कह दिया था बोले ठीक है दिया 24 मिनट रोज आपके हो गए अब बोले 24 मिनट मेरे हो गए बोले हो गए बोले उस समय मैं जो कहूंगा वो तुमको करना होगा क्योंकि वो मेरे हो गए बोले हाँ ठीक है करूंगा बोले वो मेरे 24 मिनट में मेरे दिए हुए मंत्र का जप किया कर <laughs> वो मेरे 24 मिनट है ना तेरे को नहीं करना मत कर लेकिन मेरे समय में तो मैं जो कहूंगा वो करना होगा ना अब जप में लग गया ईमानदार व्यक्ति था ऐसा रस आया कि बाद में वास्तव में वो शिष्य बन गया महाराज जी का अभिप्राय क्या है करो तद अभिप्राय झगड़ा भी किया तो किससे किया गुरु से किया जाके और गुरु ने झगड़े को कहा बदल के ले दिए भगवान के रास्ते में लगा दी करोति यद शकलम परसमयी इसका नाम है भागवत धर्म इससे सरल क्या हो सकता है लेकिन ईमानदारी सबसे बड़ी जो क्वालिफिकेशन है इस रास्ते की वो है ईमानदारी आप क्या करते हैं इसको नहीं देखना है आप अच्छा काम करते हैं गलत काम करते हैं यह भी नहीं देखना है लेकिन जो करते हैं ईमानदारी से करते हैं कि नहीं <coughs> क्यों जो ईमानदारी से कर रहा होगा जब यू टर्न लेगा तो भी ईमानदारी से लेगा आ? भगवान के रास्ते में आएगा ईमानदारी से आएगा करो तो यद यद शक्लम परसमय नारायण आती भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो कोई भी काम करो उसके अंत में क्या बोलना श्री कृष्णार्पणम अस्तु तो जब किसी की बस तो छीनोगे हक दबाओगे उसके बाद क्या बोलोगे फिर आगे दिन से छीनना बंद हो जाएगा दूसरे का हक लेना बंद हो जाएगा किसी को प्लानिंग करके दुखी करने का षड्यंत्र करोगे उसके बाद क्या बोलना होगा श्री कृष्णार्पणम फिर तो आगे से बंद हो जाएगा हाँ ये देखो तरीका ये प्रारंभिक तरीका और इतनी बार जब दिन में श्री कृष्णार्पणम अस्त बोलोगे तो ठाकुर भी कृपा करेगा और तुम्हारी इस नकल को असल में बदल देगा और अपनी भक्ति तुमको प्रदान कर देगा इसका नाम है भागवत धर्म उन्होंने पूछा था ऐसा कौन सा उपाय है जिससे निरंतर प्रभु का स्मरण बना रहे और प्रभु अपने आप को दे दे फिर जानते क्रम कैसे चलता है प्रारंभिक समर्पण ये करो यदि सकलम परसमय नारायण समर्पित रोज प्राय लोग बोलते इस श्लोक को जो जो करते हो समर्पित करते चलो और जब धीरे धीरे गलत काम छूटते जाएंगे अच्छे काम होने लग जाएंगे भगवान के प्रेम का अनुभव होने लग जाएगा फिर जानते हो क्या होगा समर्पण का अगला पड़ाव क्या है फिर कोई भी अभी तो कर्म करने के बाद समर्पण होता था फिर बाद में क्या होगा कर्म करने के पहले ये विचार आने लग जाएगा ये काम हमारे भगवान को अच्छा लगेगा कि नहीं जो काम हम करने जा रहे हैं ये काम हमारे ठाकुर को कैसा लगेगा हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जब गीता प्रेस में थे सेवा में के मुख से ही मैंने सुना है बोले हम गीता प्रेस में कोई भी काम जब करते थे तो एक बार सोच लेते थे ये काम पोदार जी को कैसा लगेगा पोदार जी को अच्छा लगेगा कि नहीं जो काम अच्छा लगता था वही करते थे हाँ पोदार जी को जो अच्छा लगे तो अभी प्राय तो जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा जैसे आपका प्रेम हो जाता है ना फिर आपके मन में विचार आने लग जाता है इसको क्या चीज अच्छी लगेगी हाँ किसी का जन्मदिन हो आपके बेटे का हो बहू का हो पति का हो भले उसके पास वो सामान है फिर भी आप जब गिफ्ट ले जाते हैं कुछ प्रेजेंट करते हैं तो क्या सोच के इसको क्या अच्छा लगेगा जब एक सामान्य व्यक्ति से प्रेम होता है तो उसकी अच्छाई का विचार आने लग जाता है तो ठाकुर से प्रेम होगा तो अपने आप विचार आने लग जाएगा ये जो मैं काम करने जा रहा हूं ये मेरे ठाकुर को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा अगला समर्पण और जब प्रत्येक काम में प्रभु का स्मरण होने लग जाएगा प्रत्येक काम प्रभु के प्रसन्नता के लिए होने लग जाएगा हृणवन सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चानि लोके फिर क्या होगा ये दुनियादारी जितनी है ना ठीक है गृहस्थ आश्रम में है ड्यूटी का निर्वाह करना चाहिए कर्तव्य का निर्वाह निर्वाह करना चाहिए लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं आ, दस घंटा बारह घंटा बहुत है दस घंटा ही शास्त्र में लिखा है बारह घंटा तो मैं थोड़ा अपने से जोड़ देता हूं क्योंकि दिल्ली वालों के पास समय बहुत कम होता है दस घंटा मैग्जिम दस घंटा लिखा है दस घंटा से ज्यादा जो दुनिया को देगा बाद में पश्चात आप उसी को होगा बुरा मत मानिएगा दस घंटा ही नफे और दस घंटे में जो होना हो जाएगा और जो नहीं होना वो चौदह घंटे में भी होने वाला नहीं है दस घंटा दुनिया को दो सात घंटा सोने के लिए इनफ है तीन घंटा भोजन विश्राम के लिए पर्याप्त है दो घंटा माता पिता परिवार को दो और दो घंटा रोज ईश्वर को दो नियम से एक घंटा साधना एक घंटा सत्संग आप ये जीवन का बैलेंस बना के देखो तो सही ये द्वारिकाधीश भगवान की जीवनी भागवत में लिखी हुई है दशम स्कंध में आ? वो कैसे पूरे चौबीस घंटे को कैसे डिवाइड करते थे चौबीस घंटे में क्या क्या करते थे वो प्रातःकाल चार बजे उठ जाते थे चार बजे द्वारिकाधीश भगवान ब्रह्म मुहूर्त में चार बजे उठ करके आत्मचिंतन अरे साक्षात परमात्मा है वो आत्मचिंतन क्यों हमारे आपके शिक्षा के लिए लोक शिक्षा के लिए एक बार यहीं दिल्ली में मैं कहीं प्रवचन कर रहा था मैंने कहा देखो तुम कृष्ण भगवान के भक्त हो तो कृष्ण भगवान तो चार बजे उठ जाते थे द्वारिकाधीश भगवान तुमको भी जल्दी उठना चाहिए सूर्योदय के बाद उठते हो ओ महाराज बड़ा बुद्धिमान और दिल्ली में तो वैसे भी छठे छठे लोग रहते हैं <laughs> तो वो क्या बोलता है जानते हो वो बोलता है हम द्वारिका देश के भक्त नहीं हम बांके बिहारी के भक्त हैं <laughs> बांके बिहारी आठ बजे उठते हैं हम सात बजे उठ जाते साढ़े सात उठ जाते हैं माने बुद्धि का दुरुपयोग अरे बांके बिहारी तो निधिवन में रासलीला करने जाते तुम कहाँ जाते हो तुम दूसरी लीला करने जाते हो अलग बात है। लेकिन कोई अच्छी लीला करने तो नहीं जाते हो आ? अभी मैं एक हफ्ता पहले आईबीएन सेवन चैनल में देख रहा था शायद आप लोगों ने देखा हो उसमें विशेष में नौ साढ़े नौ बजे दिखा रहा था निधिवन की कहानी निधिवन जहां से बाकी बिहारी प्रकट हुए शायद आप लोगों ने देखा हो आ? देखा हाँ हम लोग तो पहले इस पर विश्वास ही करते थे कई लोग विश्वास नहीं करते थे कि रात्रि में वहां महारास होता है आज भी होता है की की निदिवन में आईबीएन सारी टीम गई उनके पास रिकॉर्डिंग होगी वो आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब में भी पड़ी होगी सारी टीम गई उनके सामने वहां जो रंग महल है जहा श्री किशोरी जी आती है उनका श्रृंगार होता है रात में रासलीला होती है वाई बी के सामने वहां के पुजारियों ने सारा सामान रख करके उसके ताले लगा दिए और बाद में गेट के ताले लगा दिए वो सब अब मद मीडिया वाले तो जल्दी ऐसे वो विश्वास नहीं करते उनके सामने ताले लगाए गए और इतना ही नहीं रात्रि में उन्होंने वहां निधि वन में कैमरे फिट कर दिए क्योंकि आदमी को रहना अलाउड नहीं है वो क्या बोलते कैमरे को आजकल जो सीसीटीवी हाँ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए निधिवन में कि अगर यहाँ कोई आदमी आता होगा तो भी पकड़ जाएगा और भगवान आएंगे तो भी कैमरे में आ जाएंगे अब वो तो उनके बेवकूफी थी कि भगवान कैमरे में नहीं आते <laughs> लेकिन कोई अगर आदमी बीच में आके रंग महल खोल करके सामान बिखराता होगा तो पकड़ में आ जाए कैमरे लगा दिए सीसीटीवी कैमरे प्रातः काल जब वो टीम के साथ गए उनके सामने ताले खोले गए वहां प्रसाद के लड्डू थोड़े बचे थे बाकी खाए हुए थे पान चबाया हुआ था दातुन की हुई थे, सामान बिखरा हुआ था रंग महल में वाईवीन सेवन का जो रिपोर्टर वो कहता हम लोग इस बात पे जल्दी विश्वास तो नहीं करते हैं। लेकिन ये हमने आंखों से देखा है इसके लिए अब हम क्या कहें तो सत्य घटना है तो उसने स्वयं प्रूव कर दिया कि आज भी निधिवन में रात्रि में महाराज होता है हाँ? होता है आज भी ठाकुर जी आते तो ये तो केवल भाव की घट गट, घटना नहीं ये तो रिपोर्टर की कहानी और अभी हफ्ता दस दिन पहले हुआ है तो अभी प्राय तो द्वारिकाधीश भगवान का जो जीवन है वो महाराज चार बजे उठ जाते उठ करके आचमन करते हैं आत्मचिंतन करते हैं स्नान पूजन करके आठ बजे जा करके माता पिता को प्रणाम करते हैं बाल भोग करते हैं रथ में बैठ करके सभा में जाते हैं आठ बजे जाते हैं चार बजे तक रहते हैं घंटा रहते है। कभी ज्यादा जरूरत हुआ तो 10 घंटा उससे ज्यादा नहीं रहते कोई राजकाज उसको निपटाते नहीं तो शास्त्र संगीत में समय व्यतीत करते लौट के फिर आते हैं परिवार के साथ बैठते माता पिता का सुख दुख पूछते पत्नी बच्चों की देखरेख करते हैं भोजन करके तो माने 7 घंटा सोना 3 घंटा स्नान भोजन 10 घंटा व्यवस्था दो घंटा परिवार के साथ और दो घंटा ईश्वर के लिए आप डिवाइड करके तो देखो इसको ऐसे जीवन बनाओ फिर कौन कहता है कि आज कलयुग है हाँ कलयुग कलयुग है ठीक है लेकिन कलयुग साधक के लिए नहीं होता है साधक के लिए हमेशा सत्युग होता है सड़वन सुभद्राणी रथांग पाणे फिर निरंतर प्रभु का स्मरण करो अरे जो अपने नियम को तोड़कर रथांग पाणे शब्द प्रयोग यहाँ क्यों हुआ है? रथांग पाणी श्री कृष्ण का नाम है रथांग पाणी नाम कब पड़ा था मालूम रथांग पाणी का अर्थ है जो रथ का पहिया हाथ में लेकर के अः भीष्म पिता को मारने को लिए दौड़े तब रथांग पाणी नाम पड़ा था क्यों पड़ा अ महाराज श्री कृष्ण छिप छिप करके अर्जुन की सहायता करते थे चोरी चोरी जब अर्जुन हारने लगता था अपने मुख में सौंदर्य प्रकट करते थे सामने वाला योद्धा अर्जुन को देखने लगता था श्री कृष्ण को और अर्जुन आसानी से मार देता था भीष्म में ने इस चोरी को पकड़ा ये तो जन्म से चोर थे अब जो आदत बचपन में पड़ जाती, जाती तो है नहीं, अब महाराज में पकड़ा भीष्म पितामा ने उसको पॉजिटिव में लिया रहे, मेरा ठाकुर आज चोरी चोरी अपने भक्त की सहायता कर रहा है चोरी चोरी अपने नियम को तोड़ रहा है हाँ भक्त की सहायता के लिए इस चोरी को अगर मैं उजागर कर दूंगा तो सारी दुनिया कृष्ण भक्त हो जाएगी भगवान के स्वभाव को और तब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी आज जो हरिने शस्त्र गहावो तोलाजो गंगा जननी को शांत अनुसूत न कहा और ऐसा भयंकर युद्ध किया अर्जुन को छलनी कर दिया भगवान कृष्ण कूद पड़े टूटे हुए रथ का पहिया लेके दौड़े मारने के लिए भीष्म पिता को मार डालूंगा प्रतिज्ञा थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा जीव गो जी ने लिखा अगर मारने के लिए दौड़ना ही था तो सुदर्शन चक्र को बुला लेते टूटे हुए रथ का पहिया लेके क्यों दौड़े बोले इतने व्याकुल हो गए थे अर्जुन की रक्षा के लिए कि सुदर्शन चक्र की याद ही भूल गई जो सामने मिला उसको लेके दौड़ पड़े भीष्म पितामह तो यही दिखाना चाहते थे दुनिया को धनुष बाण रख दिया आओ मारो तो भी मैं तुम्हारा हूं और नहीं मारो तो भी तुम्हारा मेरे को तो दिखाना था कि तुम चोरी चोरी भक्त की रक्षा करते हो आज मैं उजागर कर दिया मेरा ठाकुर ऐसा है अगर जरूरत पड़ जाए भक्त की रक्षा के लिए तो अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ सकता है और भक्त की रक्षा के लिए टूटे हुए रथ का पहिया उठा सकता है रथांग पाणी ऐसे भगवान का चिंतन करो आपका मन धीरे धीरे उनमें लगने लग जाएगा और निरंतर फिर भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी जो प्रश्न किया था निरंतर अनुभूति तो प्रारंभ कहां से हुआ कोई भी कर्म करो लेकिन अंत में क्या बोलो यह प्रारंभ है ध्यान रखना अगर ये शुरू कर लिया आगे की लाइन अपने आप बनती जाएगी और आपके गड़बड़ काम जो है अपने आप हाँ इतना करप्शन इतना क्राइम हाँ दस करोड़ करप्शन लेकर के घोटाला करके, करके अंत में क्या बोलना पड़ेगा हाँ? फिर तो नहीं करेगा ना अगले दिन अगर थोड़ा भी भक्त होगा भगवान का तो क्यों मनोज जी फिर अगले दिन तो हिम्मत नहीं पड़ेगी उसके करने की वो बात अलग है अगर भगवान से थोड़ा जुड़ा हुआ है प्रारंभिक यहीं पर श्री कृष्णार्पणम अस्तु तो आज का समय पूरा हुआ पूरा क्या हुआ थोड़ा सा आगे हो गया पांच सात मिनट तो कोई बात नहीं अब कल दूसरा प्रश्न उठाया जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा आज इतना ही